Raghuvanjsh ke náyak maharaj-dashrat-maharani ke kئi ke kop se maharani ki ánkhon ke ánçon thumnye ka nám hini náh lé ráhé teh, aur dashrat-sumjh náh pah ráhé teh, ki ráj-e-bashayk ki shubhari me, priye maharani ko kiya hojaya baut bad maharani ke kئi ne यह सुनकर महाराज के खुश होल्ले प्रेम का झूठा दिखावा मत कीजिए महाराज जाइए यहां से क्या कह रही आप मेरी भावनाएं झूठा दिखावा है झूठ को झूठ कहूं तो और क्या कहूं नहीं कह के महाराज की वानी ऐसा लांचन मत लगाइये मुझ पर। अच्छा होता ये लांचन लगाने से पहले आप मेरी प्राण ले लेतीं। प्राण आप क्यों देंगे स्वामी? प्राण तो उस पत्नी को देने चाहिए, जिसका पति उसे दिए वचन भी न याद रख सके। वचन? कौन सा वचन भूला हूँ मैं? बताइए देवी, बताइए। नहीं स्वामी, जिस वचन को याद लाना पड़े उस वचन का क्या मोल? मोल है देवी। मोल है आप एक बार मुझे याद तो दिलाइए मैं जान देकर भी अपना वचन निभाऊंगा तो सुनिए आपको याद है एक बार मैंने युद्ध भूमि में आपके प्राण बचाए थे तब आपने मुझे दो वर मांगने को कहा था तो मांगिए देवी मांगी उस उपकार के बदले में क्या वर चाहती हैं आप रहने दीजिए स्वामी रहने दीजिए मैं आपको वचन दे चुका हूं देवी नहीं महाराज मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहता देवी ऐसा अपमान मत कीजिए मेरा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं तो ठीक है महाराज मुझे दोनों वर चाहिए पहला भरत को राज कर दीजिए और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास क्या मांग लिया देवी राम को वनवास देकर कैसे जी सकेगा ये दशरथ इससे तो तुम मेरे प्राण ही मांग लेती महाराज महाराज जी ये क्या हो गया आपको कोई है अरे कोई है महाराज कहके क्या हुआ कहके महाराज को क्या हुआ महाराज आपको क्या हो गया महाराज Aha, कुछ nekijön neki. Kocsmolly, nekijön neki. Ari, ari, boy, boy, boy, boy. Maharacha, cheet, ho, cheet. Sumitra. Sumitra, cheet, kissé követtük. Ké, ké, ké. Ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké, ké,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 कुछ बोलती क्यों नहीं? ईश्वर, मैं भी नहीं पहुंचे अभी तक। ये सुमित्रा कहाँ रह गई? किकई ने तो अपने दिल पर पत्थर रख कर ऐसा कठोर वचन कह दिया। पर क्या महाराज दशस्थ में भी वो बल था कि वो किकई के इन शब्दों को अपने मुंह से कह सके? ऐसे शब्द जिन्हें सुनते ही वो मूर्छित हो गए थे, जिन्हें सुन और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कैसी कठिन खड़ी थी उनके सामने? किसकी नजर लग गई थी उनके सुकून को? आप सभी कक्ष से बाहर जाएँ। वैदिजी आ गए हैं। जल्दी कीजिए। कक्ष से बाहर जाइए। महाराज को अकेला छोड़ दीजिए। महाराज के मन को गहरा तक्का लगा पर चिंता न करें मंत्री महाराज अभी होश में आ जाएंगे महाराज आंखें खोली महाराज कह कही महारानी कह कही महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय आपके लिए बोलना उचित नहीं है आप विश्राम कीजिए मैं ठीक हूँ मुझे कैकई से बात करनी है सुमंत जी आप महारानी के से महाराज को बात करने दें हो सकता है उनसे बात करके ही महाराज की मन को शांति मिले। कैकई, तुम आ गई कैकई? मैं आ गई हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम कोई और वर मांग लो। मैं ना नहीं करूँगा। मुझे जो मांगना था, मांग चुकी हूँ। आप अपने वचन से पीछे हटकर रघुकुल को कलंकित करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा। राम को बनवास देकर मैं अपनी दृष्टि से गिर जाऊंगा के कई और प्रजा को क्या जवाब दूंगा मैं एक बार एक बार फिर सोच लो के कई एक बार नहीं सौ सो बार सोच चुकी हूं महाराज आप जानते हैं कह कहीं अपना मन नहीं बदलती पिता नहीं महाराज क्या बातें करे मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीता। अचानक महाराज ऐसे मूछित कैसे हो गए? पता नहीं आज क्या होने वाला है। माँ, मुझे तो लगता है कि महाराज इस समय माँ के कैसे राज्याभिषेक की बातें ही कर रहे होंगे। अभी इस समय राज्याभिषेक को छोड़कर और क्या बातें हो सकती हैं? तुम नहीं जानती बेटी सीता। र चाहिए इस समय किस रंग में रंगी है वो? पर माँ, राज्य विषय के उत्सव में कौन सी राजनीति, जिसे पूरा संसार स्वीकार कर चुका है, उसके बारे में कैसी राजनीति? ये तो तुम सोच रही हो बेटी सीता। पता नहीं और लोग क्या सोचते हैं? क्या है उनके मन में? मैं तो सचमुच नहीं समझ पा रही माँ। बस ईश्वर से सिंहासन पर कोई भी बैठे अयोध्या में सदा सुख शांति रहे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है क्या तुम उसे पुत्र नहीं मानती क्या वो तुम्हें मां नहीं मानता मुझे सच कहने के लिए विवश मत कीजिए महाराज मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहती जो आवरण पड़ा है उसे पड़ा रहने दीजिए कैसा आवरण ये किस आवरण की बात कर रही हो तुम? क्या ये राज्य विशेष आप जान पूछकर भरत की अनुपस्थिति में नहीं करना चाहते थे? बस, बस के कई बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता तुम जो चाहती हो वही होगा पर बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि राम को बनवाज देने से पहले वो मेरे प्राण ले ले कोई कुछ भी कहे पर महारानी के कई ऐसा कर सकती हैं मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ उनके जैसी महारानी जो अपने बेटे भरत से बढ़कर राम को प्रेम करती थी मंथरा की बातों में आकर राम की शत्रु बन जाए मुझे इसका विश्वास ना हो सका पर हुआ यह कि कैकेई के दो वचनों को सुनने के बाद फिर महाराज कुछ नहीं बोल सके महारानी कैकेई लगातार बोलती रही और Maharaj बे से रहे जैसे उनके उनकी आंखों से नहीं उनके से